लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी ठाकुर का कुआं मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई गंगी से बोला ये कैसा पानी है मारे बास के पिया नहीं चाहता गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है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 साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं जोखू कई दिन से बीमार है कुछ देर तक तो प्यास रो के चुप पड़ा रहा फिर बोला अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लू गंगी ने पानी न दिया खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी इतना जानती थी परन्तु ये न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है बोली ये पानी कैसे पियोगे न जाने कौन जानवर मरा है कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूं जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा पानी कहाँ से लाएगी ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे हाथ पांव तड़वा और कुछ ना होगा बैठ चुपके से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 ठाकुर के दरवाजे पर दस पांच बेफिक्रे जमा थे मैदानी बहादरी का तो अब न जमाना रहा है न मौका कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक ख़ास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए नाजिर और मोहतम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती कोई पचास मांगता कोई सौ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 छोटे करने लगा हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं यहां तो जितने हैं एक से एक छठे हैं चोर ये करें जाल फरेब ये करें झूठे मुकदमे ये करें अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़रिये की भीड़ चोरा ली थी और बाद में मारकर खा गया इन्हीं पंडित के घर में तो बारहों मास जुआ होता है यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं काम करा लेते हैं मजूरी देते नानी मरती हैं किस किस बात में हैं हम से हाँ, हम से है हमसे ऊंचे? हाँ मुंह से हमसे ऊंचे हैं हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं हम ऊंचे कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं जैसे सबकी छाती पर साप लौटने लगता है परंतु घमंड कि हम ऊँचे हैं कुएं पर किसी के आने की आहट हुई गंगी की छाती धक-धक करने लगी कहीं देख लें तो गजब हो जाए एक लात भी तो नीचे ना पड़े उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साय में जा खड़ी हुई कब इन लोगों को दया आती है किसी पर बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी इनमें बात हो रही थी खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ घड़े के लिए पैसे नहीं हैं हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को चलन होती है हां ये तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ जैसे हम लौंडियां ही तो हैं लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम रोटी कपड़ा नहीं पाते दस पांच रुपये भी छीन झपट कर ले ही लेती हूँ और लौनियाँ कैसी होती हैं मतलब जाओ दीदी दी। छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती ऊपर से वो एहसान मानता यहाँ काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई बेफिक्रे चले गए थे ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर आंगन में सोने जा रहे थे गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली किसी तरह मैदान तो साफ हुआ अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर ना गया हो गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला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 घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था गंगी झुकी के घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर एक साहब का दरवाजा खुल गया शेर कम हो इससे अधिक भयानक न होगा गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रहीं ठाकुर कौन है कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी ठाकुर का कुआ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में